प्रणता में अंख्य दर्शन की 38वीं कक्षा पांचवें अध्याय के एक सौ सूत्र तक पिछली कक्षा में हमने देखा था इसमें क्रिया के बारे में संबंधों के बारे में सामान्य समवाय संज्ञा संजी संबंध इनकी चर्चाएं की गई थी किन्हीं को पूछना है कुछ अन्य कोई वाला जो है नहीं आया बाड़ में बाड़ में सूत्र है न तद अपलापः उसका यानी सामान्य का तद मतलब तस् उसका उसका किसका तो प्रकरण जो चल रहा है पिछले सूत्र में प्रत्येक ज्ञानम सामान्य सामान्य का अपलाप यानी खंडन विलाप होता है ना विलाप प्रलाप विलाप किसे कहते हैं विलाप बोलते हैं, रोना जैसे कि रामायण में विलाप का आता है प्रसंग किसने विलाप किया था राम ने किया था <laughs> कब किया था जो सीता को कोई लेके चला गया था इसको कहते हैं विलाप राम का विलाप मिलाप अलग होता है भरत मिलाप विलाप और प्रलापर से बोलना मिथ्या प्रलाप ही प्रलाप कर रहे हैं, कोई ठीक है और अप कहते हैं हटाने को अपलाप हटा दिया हटाओ इसको कुछ नहीं है बिल्कुल जैसे नकार देते हैं ना नकार देना ऐसे अपलाप तो न तद अपलाप उसका अपलाप नहीं हो सकता किसका सामान्य का यू नहीं कहते कुछ भी नहीं है जो मैं उस समय बता रहा था ना द्रव्य है ना गुण है मैं कहा है सामान्य क्या है तो कुछ भी नहीं है ऐसे करके इसको हटा भी नहीं सकते आप नकार नहीं सकते क्यों तस्मात उसी कारण से किस कारण से कि उसके, उसके कारण हमें प्रत्ये होती है ये वही चीज है एक जैसी है ये जो हमें प्रत्ये होती है जिसके कारण से जानकारी पहचान स्मृति पहचान जब हम प्रत्य पहचान है स्मृति साथ में जुड़ा हुआ है लेकिन स्मृति होते हुए हम पहचानते यहां ये वही है पहले देखा हुआ अब देखा हुआ ये दो चीजें ये स्मृति के होने से पहचान के होने से कुछ और कोई आचार्य जी, जो चौबीस का किया था, था। बाद नहीं, नहीं विकृति तो उन सबको भी बोलते हैं मूल प्रकृति को छोड़ के सत्वर स्तम्भ की साम्यावस्था इन चौबीस में से एक हटा दीजिए बाकी तेबीस बची विकृति तो वो भी कहलाती है विकृति मतलब मूल से बनी हुई चीज है विकार बना हुआ और उसके आगे के हैं वो भी सब विकृति ही कहलाते हैं वो भी बात वो भी विकृति कहलाते हैं जो हमारे को दिखाई दे रहा है ये विकार है प्रकृति का इसको भी विकारी कहेंगे लेकिन ये तत्वान्तर नहीं वो है वो तत्वान्तर है उभय तपि अन्यथा सिद्धे न प्रत्यक्षम अनुमानम इसके अर्थ की स्पष्टता है ये जो समवाय संबंध है तो जैसे कि वस्त्र में तंतु और कपड़े में समवाय संबंध ठीक है घड़े में मिट्टी और घड़े में समवाय संबंध घड़े में मिट्टी संवाय संबंध से रहती है कपड़े में तंतु संवाय संबंध से रहता ठीक अब इनमें परस्पर भी संबंध क्या है एक दूसरी दृष्टि से कि तंतु कारण है और वस्त्र कार्य है दो चीजें होंगी ना एक कारण और एक कार्य और मिट्टी में भी यही होगा घड़े में मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है तो कारण और कार्य ये दो चीजें होंगी उभय दोनों ही जगह पे, दोनों कहा पर कारण और कार्य में जहां हम संवाय संबंध देख रहे हैं वहां दो चीजें हमारे को मिलेंगी। संबंध जहां देख रहे हैं वहां दो अवश्य मिलेंगे दो या दो से अधिक में संबंध होता है एक ही हो तो उसको कोई संबंध नहीं बोलेंगे वो तो अकेला ही है बस तो उभ त्रापि अन्यथा सिद्ध है दोनों ही जगह पे यानी कारण और कार्य में उनके अपने आप में ही सिद्ध होने से अन्यथा सिद्ध है मतलब प्रत्यक्ष अनुमान से भिन्न प्रमाणांतर से इन्होंने भाष्य में इन्होंने स्वतः सिद्ध स्वरूपतः वो सिद्ध है तो इस विषय में कोई प्रत्यक्ष या अनुमान अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है कि किसी प्रत्यक्ष या अनुमान से समवाय कोई तत्वान्तर सिद्ध होता हो ऐसा नहीं है जो पीछे कहा था न समवायी प्रमाणा भाव प्रमाण का भाव होने से समवाय है नहीं समय तत्वांतर नहीं है समवाय तत्वांतर नहीं है ये इनका कथन था उसी बात को लेकर के कहा कि इसमें ना तो प्रत्यक्ष है ना अनुमान है क्यों उभय अन्यथा अन्य सिद्धे दोनों ही जगह पे कारण और कार्य में के बीच में जो ये सम्वाय संबंध है ये भिन्न प्रकार से ही पता लग जाता है पता लग जाता है उसकी सिद्धि तो हो ही जाती है इससे न तो कोई प्रत्यक्ष है न अनुमान है जो ये कहे कि समवाय तत्वांतर है समवाय को तत्वांतर न, को न कोई प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध कर सकता न अनुमान से सिद्ध कर सकता ठीक है कोई आगे देखिए सूत्र संख्या 102 शरीर के बारे में चर्चा चल रही है अब कि शरीर कैसा है पीछे तीन सूत्र आए थे पंच भौतिको देह चातुर्भौतिका मित्य के और एक भौतिका मित्य परे चार पांच भूत वाला चार भूत वाला और एक भूत वाला ये पहले आया वहां केवल तीन मत दे दिए गए थे उसमें ये नहीं निर्णय किया था कि इनमें से कौन सा है ठीक है तो यहां पर एक दृष्टि से कथन किया जा रहा है सूत्र बोलिए न पांच भौतिकम शरीरम बहु नाम उपादान अयोगाद प्रतिज्ञा की न कि न पांच भौतिकम शरीरम ये जो शरीर है ये पांच भौतिक नहीं है शरीर कौन सा है स्थूल शरीर की बात है सूक्ष्म शरीर की बात नहीं है ये स्थूल शरीर ये पांच भौतिक नहीं है मतलब पांचों भूतों से बना है ऐसा नहीं है वैसे तो हम यही बोलते हैं ना पांच भौतिक शरीर है पंच तत्वों से मिला है पंच तत्व का चोला है मिट्टी में मिल जाएगा हम यूं भी बोलते हैं मिट्टी से बनाए मिट्टी में मिल जाएगा और पांच तत्वों से मिलकर के बनाए सब तत्व अपने अपने चले जाएंगे इसमें से तो मिट्टी से बनाए मतलब तो ये पृथ्वी से बनाए मिट्टी पृथ्वी एक ही बात उस तरह से लेकर के चलते हैं माटी का चोला है पृथ्वी से बनाए और एक है कि पांच तत्व इसमें हैं पांच भूत इसमें हैं महाभूत हैं तो ये कह रहे हैं ना पांच भौतिक हम शरीर हम ये शरीर पांच भौतिक नहीं है क्यों नहीं है पांच भौतिक कारण बताना पड़ेगा वैसे तो पांचों भूत इसमें दिखाई देते हैं हमारे को मिलते हैं या नहीं पृथ्वी का ये जो ठोस भाग है पृथ्वी का दिख ही रहा है हमारे को इसमें ठोस चीजें है ना तौर से हड्डी है बाकी भी मांसादी में भी ठोस चीज है ना ये पृथ्वी की है जलीय जलीश भी है रक्त में भी है मूत्र भी है कोशिकाओं में भी है मुख में लार है इतना द्रव अंश इसमें हमारे को जलीयंश भी दिखाई देता है तो जल भी है इसमें और गर्मी भी दिखाई देती है इसमें हमारे ऊष्मा होती है तापमान होता है तो ऊष्मा से पता लग जाता है कि अग्नि भी है इसमें ठीक है और वायु भी है इसमें गतियां हो रही है वायु से और वायु भी है श्वास प्रश्वास आदि और आकाश अगर आकाश नहीं होता तो यह गमनागमन कैसे होता जैसे कि हमने खाया अंदर गया तो अंदर कुछ जगह होगी तभी तो गया आकाश होगा तभी तो आकाश अवकाश को देता है नहीं तो ये कैसे होता खून भी घूम रहा है हृदय में आ रहा है तो हृदय में भी अवकाश है तभी तो रक्त आता है उसमें आकाश है फिर वहां से नलियों में जाता है फेफड़ों में जाता है ये जो सब पूरा जो तंत्र चल रहा है हमारा यदि बिल्कुल पृथ्वी ही पृथ्वी होती ठोस ही होता तो गति नहीं हो सकती थी यहां पर ठोस चीजें भी इधर उधर आ रही हैं जा रही हैं बहुत गतिविधियां हो रही हैं बहुत नलिया हैं हमारे शरीर में भिन्न स्रोत है आंख नाक कान आदि ये सब एक तरह से नलिया ही हैं कहीं आंसू निकलते हैं कहीं मल निकलता है कहीं निकलता है ऐसे अलग अलग मलमूत्र आदि सब चीजों का आप ले लीजिए ये सब इनका निकलना हो रहा है नलियां अंदर कितनी है रक्तवाहिया तो बहुत लंबी हैं सारी मिलाएं तो पृथ्वी के कई चक्कर लग जाते हैं ऐसा कर इतनी उनको एक के बाद एक जोड़ दिया जाए ना पतली पतली है। बहुत पतली पतली केशिकाएं भी होती हैं बहुत पतली बाल जैसी मोटी मोटी तो थोड़ी हैं उनको अब एक के बाद एक यू लंबाई में जोड़ दिया जाए पूरी पृथ्वी के चक्कर लग जाए इतनी लंबी है कितनी बार बोलते हैं कि इतनी बार पूरी पृथ्वी का चक्कर लग जाए जैसे गेंद के चारों ओर धागा लपेटते हैं ना उसके वृत्त में चारों ओर इतनी लंबी है इतने छोटे से शरीर में तो आकाश भी है इसमें पांचों है ना और पांच भौतिक कहते हैं कहते हैं कि ना पांचवी भौतिक हम शरीर ये शरीर पांच भौतिक नहीं है फिर क्या है क्यों नहीं है पांच भौतिक तो कहा बहु नाम उपादान अयोगात बहुतों के उपादान रूप की अयोग्यता होने से उपादान मतलब आधार आधार रूप नहीं बन सकते अन्य महाभूत जैसे कि जल इस शरीर का आधार नहीं बन सकता थाम नहीं सकता जल इसको जल तो इसमें थमा हुआ है लेकिन जल नहीं थाम सकता इस शरीर को थम सकता है क्या केवल पानी पानी हो तो थमता है क्या वो नहीं थमता हाँ जल इसमें है लेकिन इसका उपादान जो है आधार है वो जल नहीं हो सकता है उपादान की योग्यता ही नहीं है उसमें जैसे गुब्बारे में पानी भरा हो पानी का गुब्बारा है हम बोल देते हैं चलो पानी का गुब्बारा है लेकिन पानी का वास्तवन वो तो रबड़ है वो अलग से पानी तो उसके अंदर है उपादानत्व तो नहीं है धारण क्षमता नहीं होती ऐसे शरीर में भी और ऐसी अग्नि का भी उपादानत्व तो नहीं हो सकता अग्नि धारण कर सकती है क्या इस शरीर को वैसे धारण कर रही है कि चला रही है पाचन कर रही है विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं। इस रूप में धारण है लेकिन ये जो आकृति देना है ढांचा है ये अग्नि भी नहीं बना सकती और वायु बना सकती वो तो खुद ही अस्थिर है इतने आधार नहीं दे सकती और आकाश तो वैसे और भी हल्का हो गया वो भी नहीं बना सकता तो बहुनाम नाम उपादानत्व उपादान अयोगात बहुत सारे जो बाद अन्य हैं पृथ्वी के अतिरिक्त उनमें उपादान की अयोग्यता है अयोग है उपादान रूप में बनी नहीं सकते तो उपादान केवल बनेगा पृथ्वी केवल पृथ्वी बनेगी इस दृष्टि से यह शरीर कैसा है पार्थिव शरीर है पृथ्वी से जो बना है उसको कहते हैं पार्थिव मृत्यु हो जाती है तब कहते हैं ना उनके पार्थिव शरीर को अब चिताओं पर लकड़ी पर लगाया जा रहा है पार्थिव शरीर को अग्नि दे दी गई है इत्यादि इत्यादि पार्थिव शरीर पृथ्वी से पार्थिव बनता है पृथ्वी से जो बना है पृथ्वी जिसका उपादान है पृथ्वी से संबंधित है पार्थिव शरीर तो न पांच भौतिकम शरीर शरीर पांच भौतिक नहीं है ये चर्चा न्याय दर्शन में भी आती है वैशेक में भी आती है तो हम हाँ वो कहते हैं कि अणु का संयोग निषेध नहीं किया जा अणु संयोग अस्तु अप्रतिषिधा ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इसमें जल तत्व ही नहीं है अग्नि इसमें नहीं है वायु इसमें नहीं है आकाश इसमें नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं कि है नहीं है। हैं? वो तो पांचों हैं ही सारे लेकिन इस शरीर का आधार उपादान तो पृथ्वी ही बनता है वो ठोस होता है आधार बनता है इस रूप में कहते हैं ये पार्थिव शरीर है एक ही केवल और जो चार कहते हैं वो आकाश को छोड़ करके चार का नाम लेते हैं जो एक कहते हैं वो एक का मतलब है पृथ्वी को बोलते हैं पृथ्वी को छोड़ के किसी और महाभूत के लिए तो कह नहीं सकते कि ये इसकी प्रधानता वाला है तो इस पृथ्वी पर जो हमारे शरीर हैं ये सब शरीर पार्थिव है पांच भौतिक नहीं है उनको दीजिए न पंचभ भौतिकम शरीर हम उपादान अयोगा जी तो पांच महाभूत है वो पांच तेज आते हैं तो वो ये जो पृथ्वी अभी हमारे वर्तमान में है वृद्धि आकाश अग्नि वायु जल ये उनसे भिन्न होते हैं या वही हैं? इनसे भिन्न होते हैं अभी किस शरीर की व्याख्या करते समय आपने तो यही वाद्य जैसे फिर ये जल वायु आकाश प्रधानता के कारण यही कथन किया जाएगा उनको तो बता नहीं सकते उनका क्या उदाहरण देंगे पीछे भी एक बार बात आई थी तब मैंने ये रखा था कि ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये तो पांच भौतिक हैं एक तरह से लेकिन फिर भी पृथ्वी को पृथ्वी क्यों बोलते हैं न पृथ्वी तत्व की प्रधानता है ऐसा भिन्नताएं हैं दृष्टिभेद है, है इनमें अलग अलग व्याख्याएं है कुछ लोग इन्हीं को पांच भूत मानते हैं पांचभूत मानते हैं तो उसमें एक बड़ा प्रश्न ये आता है ये जो भूत है मान लो पृथ्वी महाभूत है तो इसके जितने कण है वो एक जैसे होने चाहिए जल महाभूत उसके सारे कण एक जैसे होने चाहिए ऐसे अग्नि और वायु और आकाश सबके एक जैसे ही होने चाहिए ना लेकिन पृथ्वी को आप देखिए मिट्टी को पृथ्वी मतलब ये मिट्टी बोलेंगे और क्या बोलेंगे और मिट्टी और मिट्टी में क्या क्या चीजें होती है पत्थर तो है वो तो मान लो उसमें जो तत्व है वो एक सिली यानी बालू सिलिका जो बोलते हैं आजकल कंप्यूटर में काम में आती है ना सिलिकॉन वैली बोलते हैं सिलिका मतलब यही होती है सिलिका मतलब तो रेत बालू उससे वो बनती हैं और उसमें इतना काम होता है कंडक्टर होती हैं क्या जो भी उसमें संवहन होता है उसमें बहुत काम आती है सिलिकॉन वैली सिलिका बालू ये बोतलें बनती है ना कांच की ये जो कांच लगे हुए ये बालू से ही बनते हैं ये कांच कैसे बनते हैं आश्चर्य लगता है बालू से कांच कैसे बनेगा तो बालू से ही बनते हैं बालू तो पारदर्शी नहीं होती है बालू को पिघलाते हैं इतना तापमान देते हैं फुला देते हैं तो बोतल बन जाती है कांच की पारदर्शक इसको अधिक तापमान पर रखा जाता है आपने कई बार देखा हो भट्टियों में ईटें लगी रहती है ना ज्यादा अग्नि होती है तो वो पिघल जाती है और वो कांच जैसी हो जाती है बड़ी कठोर सी पिघल के भट्टे में से भी कोई कोई ईंट ऐसी आती है ना गांठ से काली सी हो जाती है अलग काच जैसी लगने लगती है टुकड़े खराब ईट होती है अधिक तापमान दे दो सिलिका को पिघलेगी और पिघल करके ये कांच बनता है शुद्ध का सिलिका से बनते हैं कांच सारे काच ये जो सामनेता जो हमको दिखते हैं कांच प्लास्टिक के बनते हैं वो अलग चीज है ये जो सिलिका से भी बनते हैं बोतल है कांच की बोतल बोलते हैं जिसको हाँ आंख के भी यही वही काच अगर प्लास्टिक का नहीं है तो आजकल वो भी आते हैं ना अलग अलग कई तत्वों से बनते हैं तो जो कांच वाले हैं कांच के अब यो क्या कहूं कांच का कांच बोलो <laughs> वो क्या प्लास्टिक का काच अब ये काच शब्द रूढ़ी में आ गया ना लेंस का तो लेंस कह लीजिए ठीक है लेंस के हिन्दी में तो हम यही बोलेंगे ना ये प्लास्टिक का काच है और काच शब्द तो पारिभाषिक वो डालडा वाली बात है उस पहले जो जीप वाली बात है ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे होता है खैर सिलिका है आप चुंबक को यूं डालेंगे तो चुंबक में भी छोटे छोटे लोहे के कण आ जाते हैं ना मिट्टी में यूं डालो कभी डाल के देखिए चुंबक देखो छोटे छोटे कण आ जाएंगे उसमें लोहे के कण भी मिले कहीं भी डाल दो छोटे छोटे कण आ जाएंगे लोहे के चुंबक खींच लेगी उसको इसमें चूना भी है कैल्शियम है और न जाने कितने तत्व हैं इसमें अकेली मिट्टी नहीं है मैग्नीज़ है मैग्नीशियम है बहुत सारी चीजें यानी और विशेष कुछ कुछ कुछ होता है लेकिन बहुत मिलेगा इसमें तो उस दृष्टि से ये विचारने को मजबूर होना पड़ता है सामान्यतः एक प्रतीत होगा वैशेषिक पढ़ते हुए भी लगेगा ये तो इसी वायु की बात कर रहे हैं ये तो इसी धरती की पृथ्वी की बात कर रहे हैं ऐसा भी बहुत जगह लगता है वो विचारणीय बिन्दु है, है कई पर ये मेरे को जो समझ में आ रहा है वो मैंने आपके सामने रखा ये अंतिम नहीं कह रहा हूं विचार के लिए तो इसलिए मैंने ये पहले कहा था कि ये जो दिख रहे हैं ये वो पंचभूत नहीं लग रहे हैं ये उनसे भी मिलकर के बने हुए हैं पांच भूतों के भी आपसी मिश्रण से हाँ इसमें पृथ्वी की प्रधानता है ठीक है ऐसी वायु को देखिये वायु में हम पता कर सकते हैं वही वायु के कर्ण फिर एक जैसे होने चाहिए ना सारे वायु महाभूत अगर यही है तो सारे कण एक जैसे होने चाहिए विज्ञान से तो आज पता लग गया यूं तो पता नहीं लगता है हमारे को कि हमें यूं ही लगेगा एक ही जैसे हैं। अभी हमें थोड़ा ना पता लगता है कि ये अलग अलग हैं। लेकिन विज्ञान परीक्षण से पता लग जाता है भाई इसमें ऑक्सीजन भी है इसमें हाइड्रोजन है, है इसमें नाइट्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड कह लीजिए अमोनिया कह लीजिए ऐसे बहुत सारी जो खासतौर से ये तीन चार गैसे तो बहुत है तो इसको अगर वायु तत्व है तो वायु महाभूत के सारे कण एक जैसे होने चाहिए इसमें तो एक जैसे उपलब्ध नहीं हो रहे हैं प्रत्यक्ष के विपरीत जा रहा है इसलिए अब क्या करेंगे या तो इसको वायु मानेंगे तो वो पीछे सिद्धांत खंडित होता है कि एक जैसे हैं सारे होने चाहिए अलग अलग हैं तो फिर ये समाधान निकलता है कि ये मिश्रण है उसका अलग अलग उससे बने तो ये मैंने आपको पहले रखा था और अभी जो मैं बोल रहा था वो इन्हीं को लेकर के बोल रहा था तो उस पर आपका प्रश्न है कि ये अगर अलग अलग हैं, ये तो मिश्रित में मिलके बने हुए हैं तो इनको उदाहरण लेकर के क्यों समझाया जा रहा है तो और किसको लेंगे कोई है ही नहीं उपाय हमारे पास में पृथ्वी तो इसी को कहते हैं जल इसी को कहते हैं क्योंकि इसमें उन उन तत्वों की प्रधानता है लेकिन ये वो महाभूत है ऐसा भी नहीं समझ में आता है इसलिए आप बोलिए और अगर ये जो सूत्र पहले बनाया था पांच भौतिको दे जब तो ये हो जाता है ना तो उसमें अपने कुछ बोलना चाहिए क्या ठीक है आपको अगर समझ में आ गया है तो ठीक है यूँ बोलिए समझ में नहीं आये तो बोले नहीं जी अभी समझ में नहीं आया अब बोलो अगला ये पांच भौतिको देह जो पीछे पीछे आया था सूत्र तो इसमें तो किसी की मान्यता नहीं दिखाई जैसे चातुर्भतिको के और दिखाया था इस प्रकार से सकते हैं पांच देह उसका इस उस ऐसा मानेंगे तो इससे विरोध आएगा ना प्रक्षिप्त भी हैं। वो अलग बात है इसलिए कुछ लोग इसको प्रक्षिप्त भी मान लेंगे ओके एक आधार बना सकते हैं कि वहाँ पांच भौतिको देह कहा वहाँ अन्यों के मत में ऐसा नहीं कहा चातुर्भतिका मिति एक च भौतिको देह और चातुर्भौतिक मिति एक भौतिक मिति अपरे ये एक और अपरे मतलब अन्यों के लिए कहा जा रहा है कुछ ऐसा मानते हैं अन्य ऐसा मानते हैं अपने लिए नहीं पांच भौतिको देह यहां नहीं कहा एके या अपरे या अन्य तो इस शैली में प्रथम दृष्टिया यही प्रतीत होता है कि ये शरीर को पांच भौतिक मानते हैं वो आपने ठीक बिंदु पकड़ा है बादशा से यही लगे ये पांच भौतिक है उसको अगर सांख्य का सिद्धांत मानते हैं तो ये सूत्र प्रक्षेप में ही जाने वाला है ये विरुद्ध हो रहा है ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती अथवा संगति लगाएंगे तो पांच भौतिक तो है यानी भूत तो इसमें पांचों हैं, भूत तो पांचों हैं इसमें महाभूत तो पांचों हैं, लेकिन उपादानत्व तो एक ही का है बहु उपादान अयोगात् या तो संगति लगाए अथवा वहां हम ये संगति लगाए कि बस ठीक है पांच चार एक कहा गया और किसका मत है ये नहीं अपरे एक मतलब पहला तो एक मत कह ही दिया और दूसरे अपने एके कर दिया कुछ ऐसा मानते हैं कुछ में खुद भी आ गए प्राय प्रचलन पांच भौतिक का है वो दे दिया वहां कहीं वहां संगति लगाएंगे यहां लगाएंगे और यह प्रक्षिप्त तो मानेंगे ये उपाय हम कुछ ज्यादा तो कर नहीं सकते हम इसमें बोलिए जी जैसे जिस तत्व की प्रधानता होती है वही तत्व माना जाता है कि पृथ्वी पर पृथ्वी तत्व की प्रधानता है तो वो पृथ्वी है तो पृथ्वी पर तो इकहत्तर प्रतिशत जल है तो पृथ्वी पर तथ्य को दूसरे ढंग से प्रस्तुत करना है या उसको ठीक तरह से लिया नहीं गया समझा नहीं गया है इकहत्तर जल है ये वाक्य परिमाण को बताता है इस पूरी पृथ्वी पर जल का प्रतिशत मास इकहत्तर प्रतिशत है ये तथ्य नहीं है पृथ्वी के क्षेत्रफल में पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसमें इकहत्तर का हो या पिचहत्तर जितना भी है वो वो पानी से ढका हुआ है इतना प्रतिशत समुद्र है उसका यह मतलब नहीं है कि इस पृथ्वी का जितना मास है द्रव्यमान है उसमें इकहत्तर प्रतिशत जल है समझ रहे हैं बात को दोनों में अंतर है ऐसा कोई नहीं कहता है ऐसा कोई नहीं कहता है उसको आपने उस ढंग से समझ लिया है कि इकहत्तर प्रतिशत जल है सरफेस एरिया जो क्षेत्रफल है उसमें जल अधिक है जो सूखा भूमि का क्षेत्र है वो कम है धरती के अंदर पानी थोड़ना है पानी तो थोड़ी सी दूर जाके समाप्त हो जाता है उसके बाद अंदर क्या है ठोस पदार्थ है और इसके साथ उसका संबंध नहीं जोड़िए आपका कहना है कि भाई ये जो पृथ्वी है इसको पृथ्वी नाम क्यों दिया गया पूरी पृथ्वी को सारी जो है अब इसमें अग्नि भी है अंदर तो लावा भी भरा है उसमें अग्नि भी है और वो पिघली भी चीज भी है लोहा और ये सब चीजें पिघली है, है तरल ज्वालामुखी में निकल करके आता है हमें उसका पता लग जाता है कि अंदर कैसा है इस पृथ्वी पर जो ठोस भाग है इसको ऐसा बोलते हैं जैसे कि दूध पे मलाई आई हुई है दूध पे मलाई जैसा है बाकी तो अंदर तरल है वो सारा आग का धड़कता गोला है बिल्कुल अंदर से उससे हमें उष्मा भी मिलती है अंदर से और ये जो भूकंप आदि आते हैं उसमें भी वो एक कारण होता है वो बिल्कुल ठोस होता नहीं होता तो भूकंप तोड़ ना आते ऐसे ये तैरती हुई परते हैं प्लेटें हैं इधर से उधर खिसकती रहती हैं, आती हैं टकराती हैं, एक के ऊपर एक चली जाती हैं। ये जो भूकंप आता है तो हिल जाते हैं बिल्कुल अभी नेपाल में भूकंप आया था ना बहुत हो गए थे तो कई जने वहां गए तो एक स्वामी जी है हरि समाज के वो भी वहां गए हुए थे दोबारा फिर आया था दोबारा तिबारे भी आया था तो बोले कि मैं वहां था और जंगल में बिल्कुल पहली बार ऐसा लगा जैसे कि हम पानी के अंदर जैसे यू नाव हिल रही हो ना ऐसे हिल रहे हैं दोबारा भी छह सात कितना रिक्ट स्केल पे कितना आया था दोबारा भी, वो लोग बिल्कुल पेड़ भी यूं हिल रहे हैं और जैसे यूं झूला झूल जुल रहे हो ना जैसे पानी में हम किसी लोहे में तगारी में नाव में हो तो यूं कैसे हिलते हैं पानी तो तरल होता ही ना तो नाव जैसे यूं यूं हिलती है ना ऐसे लग रहा है जैसे कि हम किसी तरल पदार्थ के ऊपर है अभी तो हमें नहीं लगता जैसे दूध की मलाई पर चीटी चले तो उसको फिर लगता है क्या उसके लिए तो वो ठोस ही है छोटा कीड़ा है मकड़ी चले तो पानी पे भी चल लेते हैं वो सरफेस टेंशन ही उसके तल तनाव ही ऐसा होता है कि मकड़ियां और वो तो पानी पे भी चल लेती है छोटे छोटे कई कीड़े होते हैं ना पतले पतले पैरों वाले वो पानी पे यू चल जाते हैं मलाई नहीं होती है उस पर तो भी चल जाते हैं वो तो पानी का अपना तल तनाव होता है सरफेस टेंशन बोलते हैं वो खिंचाव होता है कि वो उसका भार ऐसा कि वो डूबता नहीं है अंदर शरीर की रचना भी ऐसी होती है उनकी अवज्ञान के यानी प्रकृति के नियम काम करते हैं तो पृथ्वी पर 71 प्रतिशत जल नहीं है यह तथ्य कथन गलत ढंग से समझा हुआ है गलत ढंग से लिया मिस्टेकन है ये ऐसा नहीं कि 71 प्रतिशत है क्षेत्रफल है मूल तो यहां पर भी पृथ्वी ही है अधिक यानी पृथ्वी तत्व की प्रधानता इसलिए इसको पृथ्वी बोलते ठीक है तो ये 102वां सूत्र हमने देखा है न पंच भौतिकम शरीरम बहु नाम उपादानत्व अयोगात् अगला सूत्र अब ये जो पिछला शरीर था ये तो स्थूल शरीर था भौतिक शरीर था हालांकि शरीरों की पहले भी चर्चा आ चुकी है उसी इसको लेकर के अगले आगे कह रहे हैं 103वां बोलिए न स्थूलम इति नियम आतिवाहिक अभी विद्यमान स्थूलम इति ना नियम केवल स्थूल शरीर होता है यह कोई नियम नहीं है कोई कहने लगे नहीं केवल स्थूल शरीर होता है क्योंकि हमको दिखाई वही वह देता है इसलिए हो सकता है हम कहें कि केवल स्थूल शरीर होता है स्थूलम इति ना नियम यह नियम नहीं है कि केवल स्थूल शरीर होता है क्यों इसके अतिरिक्त भी होता है शरीर तो उसका कारण आतिवाहिक कस्य विद्यमान आतिवाहिक का मतलब अति वहन जो करता है वाहन को होता है ना वाहन जैसे होते हैं इधर उधर हमारे को ले जाते हैं आतिवाहिक जो बहुत गति करवाता है इधर से उधर यानी इस शरीर से दूसरे शरीर में जो हमें ले जाता है वो कहते हैं आतिवाहिक आतिवाहिकस्य विद्यमान अथवा आतिवाहिक शरीर भी विद्यमान होता है इसलिए केवल स्थूल ही शरीर होता है ऐसा नहीं कह सकते और वो जो आतिवाहिक शरीर है वो स्थूल शरीर नहीं है वो सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है हो क्या तो स्थूल सूक्ष्म दो शरीर है पहले आई चुकी है बाद सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व होते हैं ये भी पहले आ चुका है आगे देखिए अब एक विषय उठा रहे हैं कि इंद्रियों से हम विषयों को प्राप्त करते हैं शब्द स्पर्श रूप रसकंत ठीक है अब इंद्रियां विषयों को प्राप्त करके इनको जनाती हैं या बिना प्राप्त किए हुए ही जना देती हैं ये एक प्रश्न उठता है वो विषय और इंद्रियों का संपर्क होता है तब वो जनाती है या बिना संपर्क के ही जना देती है संपर्क होने पर जनाती है ये एक नियम है ठीक है बिना संपर्क के नहीं जनाएंगे हम छुएंगे तो पता लग जाएगा ये कैसा है खाएंगे तो पता लग जाएगा रस है सूंघेंगे पता लग जाएगा तो इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष होना चाहिए संयोग होना चाहिए निकटता होनी चाहिए तब हमें पता लगता है तो एक सिद्धांत है ये न्याय दर्शन में भी आता है तो उससे संबंधित बात है बोलिए ना अप्राप्त प्रकाशकत्व इंद्रियाणाम अप्राप्ते है सर्व इसका इनका मूल वचन है न अप्राप्त प्रकाशकत्व इंद्रियाणाम अल्पविराम इंद्रियों का अप्राप्त प्रकाशकत्व नहीं है इंद्रियां विषय को प्राप्त हुए बिना प्रकाशित नहीं कर सकती प्रकाशित मतलब जनाने के अर्थ में प्रकाश करना जान के अर्थ में क्योंकि इंद्रियां हमें जनाती हैं इंद्रियां हमें विषयों का प्रकाश करा देती है बोध करा देती है यदि इंद्रियों के संपर्क में वो विषय नहीं आया है तो इंद्रिया उसको नहीं जना सकती बिना संपर्क में आए इंद्रियां जनादें ऐसा नहीं है ना अप्राप्त प्रकाशकत्व इंद्रियानाम ना अप्राप्त ना भी निषेध और अप्राप्त में भी अ है दोनों न को हटा देंगे तो प्राप्त प्रकाशकत्व इंद्रियाणाम इंद्रियों का प्रकाशत्व कब है जब वो विषयों को प्राप्त करती है विषयों से सन्निकर्ष होता है उनका तब उनका प्रकाशकत्व होता है ठीक है ये सिद्धांत उन्होंने बता दिया न अप्राप्त प्रकाशकत्व इंद्रिया अब इसके पीछे तर्क युक्ति रख रहे हैं कुछ यदि ये माना जाए कि बिना प्राप्त हुए भी इंद्रियां विषय को जना देती हैं अप्राप्त है प्राप्त बिना प्राप्त हुए ही यदि प्रकाशकत्व हो इनका तब तो क्या होगा सर्व प्राप्त फिर तो सबका प्राप्ति सब सबकी सब सब जानकारी हो जानी चाहिए उसको अगर बिना संपर्क में आए ही जान हो जाता हो फिर तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सबका जान हो जाना चाहिए क्योंकि अभी जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं वस्तुओं को देख रहे हैं तो इसी को हम जान रहे हैं इधर उधर का नहीं जान रहे हैं। पीछे का नहीं जान रहे हैं। और यदि बिना संपर्क में आए भी जान सकते हो फिर तो सबको जान लेना चाहिए अप्राप्त अप्राप्त है सर्व या तो कुछ भी नहीं पता लगेगा नहीं या तो सब कुछ पता लग जाना चाहिए ये नहीं हो सकता कि कुछ का पता लग रहा है कुछ का नहीं लग रहा है कुछ का पता लग रहा है कुछ का नहीं लग रहा है तो इसमें कुछ नियम होना चाहिए ना क्यों कुछ का पता लग रहा है क्यों कुछ का पता नहीं लग रहा है कुछ न कुछ व्यवस्था काम कर रही है इंद्रियों की शक्ति सामर्थ्य है वस्तु की स्थिति है सूक्ष्म है अति बड़ी है अति निकट है अति दूर है व्यवहित है ओट में है कुछ न कुछ तो होगा वहां पर तो सिद्धांत है न अप्राप्त प्रकाशकत्व इंद्रिया नाम बिना बिना संपर्क में आए नहीं जनाती हैं तो ये बात बाकी इंद्रियों में तो घट जाती है नेत्र को छोड़कर के ठीक है शब्द भी कान तक आता है या कान शब्द तक जाता है शब्द कान तक आता है हमें पता लगता है ठीक है स्पर्श भी ऐसा ही है शब्द स्पर्श रूप को छोड़ दीजिए नेत्र को गंध भी ऐसा है गंध यहां तक आती है और रस वो वस्तु हमारी जीव तक आती है गंध और रस दोनों मतलब रूप का एक विषय बचता है अब इसमें क्या पता लगता है कि वो विषय आंखों तक आता है जिसको हम देखते हैं आंख तक आता है वही विषय तो वो है जो मान लो उधर घड़ी है अब घड़ी को मैं देख रहा हूं कैसे इंद्रिया सन्निकर्ष हुआ या? कैसे सन्निकर्ष देंगे नेत्र तो यहां है और वस्तु वहां पर है बिना प्राप्त हुए भी प्रकाशकत्व तो लग रहा है ना हमारे को संपर्क कैसे हुआ वो वस्तु को का कैसे ज्ञान हो रहा है वो वस्तु का और नेत्र का तो संपर्क कैसे हुआ या तो ये माने कि वस्तु यहां आ रही है या ये माने की नेत्र वहां जा रहा है शक्ति कैसी शक्ति तो ये एक विचारनीय बात बनती है ना बाकी इंद्रियों में तो ठीक है चक्षु में कैसे करेंगे रात्रि को नहीं दिखता ये ठीक है प्रकाश में दिखता है ये तो ठीक है लेकिन प्रकाश भी है तो वस्तु तो दूर है ना नेत्रों से तो दूर है कैसे पता लग जाता है इस पे भी काफी चिंतन दर्शनों में हुआ न्याय दर्शन में भी चर्चा आती है और यहां पर भी चर्चा चल रही है यहां ये चर्चा खास तौर से इसलिए भी चला रहे हैं कि इन्होंने इंद्रियों को अहंकारिक माना था पीछे चर्चा आ चुकी कई बार भौतिकत्व नहीं है इनका अहंकारिकत्व है न्याय दर्शन आदि में चक्षु को भौतिक माना है आग्नेय माना है नेत्र को आग्नेय माना है अग्नि तत्व की प्रधानता वाला माना है ये जो पांच इंद्रियां हैं इसमें अपने अपने भूतों की अधिकता होती है जैसे श्रोत्र है शब्द की शब्द का बोध कराता है तो इसमें आकाश की प्रधानता है ऐसा कहते हैं स्पर्श है, है त्वचा तो इंद्री है इससे हमें स्पर्श का पता लगता है इसमें वायु की अधिकता है इवा रस का ज्ञान होता है इसमें जल की अधिकता है गंध का ग्रहण होता है नासिका नासिका के कुछ भागों से वो पृथ्वी तत्व की अधिकता ऐसे स्वसमान गुण को लेते हैं जिसकी जिसके निर्माण में जो चीज अधिक है उसके आधार पर लिया जाता है ये एक प्रतिपादन किया जाता है तो वो जब नेत्र को तेजस बोलते हैं उसका कहते हैं कि नेत्र से रश्मिया निकलती हैं वहां तक जाती हैं प्रकाश जाता है वो आग्नेय होता है तो हमारे को ज्ञान होता है ऐसी एक परिकल्पना की जाती है तो ऐसा करते हैं तो नेत्र फिर तेजस तब सिद्ध कर पाते हैं वो और वो समाधान करते हैं कि क्यों हमें दूसरी की चीज दिखाई देती है अब इन्होंने तेजस तो माना नहीं है नेत्रों को चक्षु इंद्रियों को तो अहंकारिक मान लिया तो प्रकाश तो जाता है अग्नि तो दूर जाती है लेकिन अहंकार का तो ऐसा नहीं है ना प्रकाश तो बहुत तेजी से जाता है दूर जाता है ठीक है प्रकाश से हो जाता है आग्न मान लिया लेकिन अहंकार का तो ऐसा नहीं है तो अहंकार का जब मानते हैं तो फिर ज्ञान कैसे हो जाता है दूर की वस्तुओं का यह इनके लिए एक समस्या थी इसका समाधान इन्होंने इन सूत्रों में अगले को सूत्रों में किया है तो अगला सूत्र देखिए एक सौ बोलिए न तेजो, तेजो, तेजो, तेजो अपसर्पणात तेजसम चक्षु वृत्ति तह तेजो अपसर्पणा चक्षुर तेज समना तेज का अपसर्पण अपसर्पण मतलब अपने से दूर जाना सरपण मतलब गति और आप मतलब ये दूर जाना तो जो ये एक मान्यता प्रचलित है कि नेत्र से प्रकाश की किरणें वहां तेज वहां पर जाता है तेज का अपसर्पण होता है इसलिए चक्षु तेजस है तेज तेज मतलब तो अग्नि पृथ्वी तेज व्याप तेजो तेज तेज मतलब अग्नि के लिए तेज शब्द का प्रयोग होता है तो तेजस है मतलब आग्नेय है चक्षु अग्नि से बना है, अग्नि की प्रधानता वाला है। तो अग्नि का चूंकि इसमें तेज का अवसरपण होता है इसलिए यह आग्नेय है ये कहने की जरूरत नहीं है ना तेजस तेज तेजो अवसरपण अब तेजसम चक्षु तेज के अवसरपण से यह तेजसो यह सिद्ध नहीं होता है अर्थात यहां से जो रश्मियां निकल के जाती हैं ऐसा जो कोई परिकल्पना करते हैं तो उसका यह निषेध कर रहे हैं इस कारण से नेत्रों को तेजस अग्नि महाभूत से बना हुआ मानने की आवश्यकता नहीं है चक्षु इंद्रिय है तो अहंकारिक ही है तो समस्या है कि तेजस इसलिए मानते थे कि फिर संयोग कैसे हो रहा है इंद्रियों की तो प्राप्यकारिता है अप्राप्य कारित्व तो है नहीं जो पिछले सूत्र में कहा तो फिर कैसे ज्ञान होता है तो उसका उत्तर दे रहे है वृत्ति से इंद्रियों की वृत्ति से करण वृत्ति से ही यह सिद्ध हो जाता है वस्तु वहीं पर ही है दूर है और हमारे को पता लग जाता है यह कैसे पता लगेगा उसकी वृत्ति से पता लगेगा इंद्रियों की वृत्ति से ही यह पता लग जाएगा उसके लिए अब आगे बता रहे हैं कि यह वृत्ति होती है यह कैसे पता लगा आपको अभी और स... चल रहे हैं वृत्ति मतलब व्यापार नेत्र का ऐसा व्यापार होता है कि उसी से हो जाता है नेत्र तेजस तो है वो प्रकाश को ग्रहण करते हैं बाहर से जो प्रकाश आता है वस्तुओं से टकराता है टकरा करके नेत्र तक आता है नेत्र के अंदर से छिद्र में से अंदर जाता है वो दृष्टि पटल पे टकराता है वहां फिर तंत्रिकाएं उसकी संवेदना लेती है और आगे पहुंचा देती है सूचना तो प्रकाश ग्राही है ना नेत्र प्रकाश को ग्रहण करता है देखिए उसके लिए कह रहे हैं कुछ अच्छे सौ छवा सूत्र बोलिए छठा प्राप्तार्थ प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश लिंगात वृत्ति सिद्धि ही नेत्र की वृत्तियों की सिद्धि कैसे होती है कि नेत्र की कोई वृत्ति है व्यापार है वो कैसे पता लगता है तो प्राप्त अर्थ के प्रकाश के लक्षण वाला होने से प्राप्त मतलब संबद्ध अर्थ यानी वस्तु जो संबद्ध वस्तु है जो हमें ज्ञात हो रही है उस वस्तु से संबंधित प्रकाश के लिंग से लक्षण से ये प्रकाश के दो तरह से अर्थ किए जाते हैं एक तो होता है उसका ज्ञान प्राप्त अर्थ वस्तु के ज्ञान रूपी लक्षण से सिद्ध होता है कि वृत्ति है जिस वस्तु को हमने प्राप्त किया उसका ज्ञान हुआ इस ज्ञान से ही सिद्ध हो जाता है कि वृत्ति है इसको दूसरे ढंग से कहेंगे प्राप्त यानी संबद्ध वस्तु के प्रकाश जो भी संबद्ध वस्तु होती है नेत्र से संबद्ध होगी उसके प्रकाश से वहां से टकरा के जो प्रकाश नेत्रों तक आ रहा है उस लक्षण से वृत्ति की भी सिद्धि होती है नेत्र की वृत्ति क्या है चक्षु की वृत्ति चक्षु तो अंदर का हो गया और बाहर गोलक हो गया इसको भी साथ में ले सकते हैं अब मान मैं इधर देख रहा हूं मेरे नेत्र की वृत्ति किधर है इधर ये वृत्ति मतलब उधर फोकस किया हुआ है, केंद्रित किया हुआ है उसको तो उधर से आने वाला प्रकाश नेत्र में जाएगा और इधर की वस्तु में दिखाई देंगे या ये है अब इधर से जो प्रकाश आ रहा है आप लोग देख रहे होंगे उसको मैं मेर, मेरा मुंह इधर है तो नहीं दिखाई देगा मेरे को ये क्योंकि इधर से जो प्रकाश आ रहा है वो मेरे नेत्र में नहीं जा रहा और अब मैं इंद्रिय की वृत्ति को ये इधर ले गया इधर केंद्रित कर लिया फोकस कर दिया तो अब वहां से वो प्राप्त अर्थ से जो प्रकाश आ रहा है उससे मेरे को जान हो गया सबको हमें ऐसे ही जान हो जाता है तो प्राप्त अर्थ के प्रकाश इस लीक्षण से वृत्ति की सिद्धि होती है नेत्र भले ही वहां तक नहीं जाता है पहुंचता है लेकिन नेत्र की वृत्ति तो होती है व्यापार तो होता है उस व्यापार से हमें वस्तुओं की सिद्धि होती है जहां हमारा केंद्र होता है फोकस हम करते हैं उसको हम ठीक ठीक जान लेते हैं कैमरे में बहुत ज्यादा होता है नेत्र भी फोकस करता है नेत्र पे ही तो कैमरा बना हुआ है अगर आगे पीछे हो जाता है तो चीज धुंधली हो जाएगी ठीक जगह पे है वो पूरा फोकस हो गया ठीक प्रतिबिंब पड़ रहा है तो एकदम साफ दिखाई देगी वो वस्तु तो। ऐसा ही नेत्रों के साथ भी होता है वो फोकस या जो उसका सामंजस्य वो नहीं होता है तो फिर हम चश्मा लगा लेते हैं चश्मा लगा देते हैं तो वो लेंस उसको फिर फोकस कर देता है ठीक जगह पे, रेटिना पे डाल देता है उसका जो कौन बनता है वो रेटिना पे ठीक पड़ना चाहिए आगे पीछे होता है तो साफ नहीं दिखाई देता वो ठीक जगह पहुंचने लगता है चश्मा लगा लेते हैं लेंस लगा देते हैं चिकित्सा करा लेते हैं और छल्य चिकित्सा बहुत सारे उपाय किसी भी तरह फोकस ठीक होना चाहिए तो साफ दिखने लगती है चीजें जी हाँ अब ये विचित्रता है अब आप देखिए सन्निकर्ष किसका हो रहा है प्रकाश का हो रहा है नेत्रों से लेकिन हमें यह थोड़ा ना लग रहा है कि हम प्रकाश देख रहे हैं ऐसा लग रहा है क्या अब आप सबके चेहरों से प्रकाश टकरा करके मेरे तक आ रहा है मैं आपको देख रहा हूं आप मेरे को देख रहे हैं तो हमें ये थोड़ा न लग रहा है हम प्रकाश को देख रहे हैं हाँ सीधे बल्ब को देखेंगे सूर्य को देखेंगे तो लगेगा हम प्रकाश को देख रहे हैं वो एक अलग बात है लेकिन हमारे से टकरा करके जो आ रहा है हम ये दीवारें देख रहे हैं घड़ी देख रहे हैं पंखे देख रहे हैं तो हमें क्या प्रती हो रही है हम प्रकाश देख रहे हैं या वस्तु देख रहे हैं वस्तु देख रहे हैं हमारे को बहुत यही होता है वस्तु का रंग रूप सब हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है पता लगता है प्रकाश देख रहे हैं ये अनुभूति नहीं होती अगर हमारे को प्रकाश ही दिखने लगे तो हमारा व्यवहार ही नहीं चलेगा देखो तो कितनी विचित्र रचना की है अगर केवल प्रकाश ही दिखता रहे हमारे को वास्तव में तो, तो प्रकाश ही दिख रहा तो है जहा तो प्रकाश ही रहे प्रकाश ही दिख रहा है हमारे को लेकिन उस प्रकाश के दिखने से हमारे को सब वस्तुएं दिखाई दे रही है कैसे कौन दूर है कौन निकट है किसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं किसका क्या रंग रूप है ये अलग अलग हमारे को दिखाई देता नहीं तो हमारा व्यवहार नहीं चल सकता था और अगर सन्निकर्ष वाली ही बात होती तो हम बड़ी वस्तुओं को नहीं देख सकते थे सूक्ष्म को नहीं देख सकते थे लेकिन नेत्र ऐसे हैं नेत्र ऐसे हैं जो तो बड़ी से बड़ी चीज को भी देख लेते हैं कितने बड़े बड़े पहाड़ को और उसको दूर से हम देख लेते हैं कुछ आचार्य है। जी जो न्यायदर्शनी बात आती है वो हमारे गोलक को लिए होते इंद्रिया गोलक है और यहाँ पे जब बात है तो वो इंद्रिय सूक्ष्म इंद्रियों की बात, बात है तेजस इंद्रिय कहने से ये गोलक के ऊपर बात आ रही है ऐसा लग रहा है क्योंकि दोनों इंद्रियां तो दोनों ही हैं व्यवहार भी होता है और चूंकि उधर तेजस इंद्रिय मानी जाती है तो बोले इसको तेजस मानने की जरूरत नहीं है इंद्रिय वृत्ति से ही ऐसा हो जाएगा इसको तेजस मानने की आवश्यकता नहीं है यहां से रश्मियां निकल के जा रही हैं और फिर आ रही हैं, तभी तो तेजस करेंगे उसको मानने की जरूरत नहीं है ग्रहण करने के कारण इस दृष्टि से कह सकते हैं लेकिन फिर भी वो गोला की है प्रकाश को हम ग्रहण करते हैं उस उतने अंश में ठीक है ऐसा मानते हैं तो और उसके लिए भी इसको नेत्र को अगर कोई कहे इसमें से तेज निकल करके जा रहा है वो मानने की जरूरत नहीं है ये कह रहे इसकी इंद्रिय की वृत्ति से ही सिद्ध हो जाता है ये तो ऐसा तो कोई प्रतिपादन नहीं आया यहाँ से देश निकल के जाते हैं ऐसा अगर कोई मानता होता ये तो न्याय में नहीं है ना यहाँ से निकल जाते बहुत से लोग वहां से वही अर्थ निकालते हैं नेत्रों से रश्मिया निकल के बाहर जाती है अधिकतर तो यही निकालते हैं वहां से अर्थ ऐसा ही, ले, ही लेते हैं जैसे चक्षु रश्मिया मानते हैं नेत्र से रश्मियां निकल के जाती है ऐसा मानते हैं जैसे कि रडार रडार से कैसे पता लगता है अंतरिक्ष में वायुमंडल में जो वायुयान होते हैं हेलीकॉप्टर होते हैं मिसाइलें होती हैं कैसे पता लगता है यहीं से थोड़ा ना पता लगता है उनको वहां से यहां से वो तरंगें भेजते हैं सब तरफ भेजते हैं तो कोई वस्तु वहां आती है ऑब्जेक्ट होता है तो उसे टकरा करके वापस आती है टकरा के वापस आती हैं तो उनको उतनी हो जाती है जहां से टकरा के नहीं आती वो निकल जाती है वापस नहीं आती तो जहां से टकरा के लौटी हैं उतना कितना आकार है प्रकार है कितनी किरणें लौट के आई उससे चित्र बन जाता है कि वो वहां ये चीज है वो इस गति से जा रहा है उसका चित्र बन रहा है यहां है फिर यहां है इतनी दूरी तय की कि तो किस गति से जा रहा है वो सब आकलन कंप्यूटर से हो जाता है चमगा नेत्र तो नहीं होते ना वैसे उसके वो ध्वनि तरंग फेंकता है विशेष तरंगे वो तरंगे जाती हैं टकराती हैं और वापस आती हैं जैसे हम पहाड़ में बोलते हैं तो प्रतिध्वनि होती है ऐसे चमकादड़ है तो उसको इसी से ही जान लेता है जाती हैं आती हैं उसी से पता लग जाता है कि यहां लौट के आ रही है मतलब यहां कोई चीज है या किस आकार प्रकार की है उसको पता लग जाता है तो ये कुछ चीजें है ऐसी हैं जो यहां से वहां कोई चीज जा रही है वापस लौट रही और उससे उनको पता लग रहा है ये कुछ उदाहरण हमारे को ऐसे भी मिलते हैं उस दृष्टि से कई जने ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारे नेत्र से भी रश्मियां निकल रही हैं, जाकेट उसको सन्निकर्ष किया और फिर लेकर के आती हैं रूप को और तब हमें पता लगता है उसका ये सम्मति नहीं कर रहे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है प्रकाश से प्राप्त अर्थ के प्रकाश के रूप रूपलिंग से कि जो हमें प्राप्त अर्थ है उसके प्रकाश से ही हमें जान होता है दूसरी तरफ का नहीं होता है प्रकाश नहीं हो तो नहीं होगा इससे इंद्रिय वृत्ति से ही बोले ये तो हो जाएगा इसको इस रूप में तेजस मानना कि यहां से निकल के कुछ बाहर जा रहा है इसकी आवश्यकता नहीं है हो तो गया जी कुछ तो तेजस क्या है है गोलक या दिया नहीं है, ये तेजस ये तेजस जो लोग तेजस मानते हैं वो गोलक को ही मानते हैं क्योंकि वो गोलक को ही इंद्रिय मानते हैं और उन्हीं को भौतिक मानते हैं न्याय दर्शन में जैसे आता है गोलक को ही आयुर्वेद में भी जो मानते हैं गोलक को ही इंद्रियां मान के चलते सूक्ष्म इंद्रियों ये तो सूक्ष्म इंद्रियों की बात करते हैं यहां जो चर्चा है जो हमारे सूक्ष्म शरीर में था या ये जो तत्व बने उसमें 11 इंद्रियां पांच जन इंद्रियां बनी वो सूक्ष्म इंद्रियां ही है धनता नाम अधिष्ठाने इत्यादि जो बातें आई थी तो ये तो सूक्ष्म को ही मानते हैं लेकिन इस प्रसंग में आकर के यहाँ उस बात को भी लेते हुए कि चक्षु इंद्रिय है वो भले ही भौतिक मानते हो तेजस मानते हो ये हो तो मिला करके इन्होंने कहा यहाँ से भी इसमें गोलक को भी ले लिया कि यहाँ से भी कुछ जाती हो उसकी कोई जरूरत नहीं है ये तो इंद्रिय वृत्ति से ही सिद्ध हो जाएगा हाँ तो तो वहां पर रोड्स और कौन्स जो दो चीजें होती हैं शंकु और शलाका शलाकाय जिनसे हम अंदर जो रेटिना रहता है ना नेत्र के पीछे का भाग उसमें एक शंकु आकार रचना होती है एक श, शलाका जैसी होती है रोड्स और कौंस बोलते हैं उसको तो उनकी किसकी किसमें कितनी अधिकता है उसके आधार पर ये हमारा निर्भर करता है उन पशुओं के अंदर नेत्रों की रचना ऐसी है, है कि वो रात के कम प्रकाश में भी देख लेते हैं हम नहीं देख पाते और हमारे में भी थोड़ा तो हम देख लेते हैं और विटामिन ए की कमी हो तो रात को नहीं देख पाते रतौधी बोलते हैं उसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं दिन में तो वो देख लेता है खूब कोई दिक्कत नहीं होती है अंधेरा होता है शाम होती है तो वो कहते हैं कि टकराता है चीजों से रात को दिखाई नहीं देता ये भी विटामिन ए की कमी का लक्षण है क्योंकि विटामिन ए होता है तभी हम रात में देख पाते हैं उन कोशिकाओं में जो संवेदना होती है उसमें विटामिन ए काम करता है विटामिन ए नहीं है तो वो क्रिया नहीं हो पाती है तो रात को नहीं देख पाता और दिन में उनकी आवश्यकता नहीं है दिन में दूसरी कोशिकाओं से देखता है तो विटामिन ए की कमी होते हुए भी दिन में देख लेता है वो नाइट ब्लाइंडनेस तो ये तो नेत्र की क्षमता होती है अलग अलग कि जिसके कारण हम रात को नहीं देख पाते दूसरे देख पाते हैं न दूसरे प्रकाश में नहीं देख सकते उल्लू के लिए जैसा कहा जाता है वो प्रकाश में जैसे कि अंधेरा जैसा हो गया उसके उसकी नेत्र की स्थिति है उसका नेत्र बड़ा भी होता है कैसे हम रहे हैं। रात में भी प्रकाश होता है अभाव कभी भी नहीं होता हम अंधेरा तो बोल देते हैं तारों का प्रकाश होता है चंद्रमा का प्रकाश होता है तारे तो है ही हमेशा चंद्रमा हो या नहीं हो हमें गुप अंधेरा लगे लेकिन तारे तो है और तारों का प्रकाश आ रहा है हमें तारे दिख रहे हैं इसका मतलब है वो प्रकाश यहां आ रहा है उतने कम प्रकाश में भी वो देख लेते हैं और सेना में आजकल रात को देखने वाले कैमरे आते हैं ऐसे कैमरे हैं सेना में उपलब्ध है ये तो व्यवहार में चल रहा है वो ऐसे कैमरे जिनसे रात में भी देख लेते हैं आंख से देखेंगे तो दिखाई नहीं देता है उनको वो कैमरा लगाते हैं तो दूर तक दिखाई देता है उनको दूर तक दिखाई देता है वो कम प्रकाश में भी देख लेते हैं वो कुछ अल्ट्रावायलेट और उन किरणों को भी इससे भी प्रकाश कर लेते हैं उनसे उनका भी पता लग जाता है ऐसे कैमरे होते हैं क्योंकि कुछ तरंगें ऐसी होती हैं जो हमारी दृश्य क्षेत्र से बाहर होती है अल्ट्रावायलेट और इन्फ्रारेड अवरक्त और अवनील अवलोहित परानील और अवलोहित अल्ट्रावायलेट और इन्फ्रारेड जो किरणें होती हैं वो भी तो प्रकाश की ही तरंगे हैं लेकिन हमारा नेत्र नहीं था हमारा नेत्र तो ये जो सात है जिसको हम सात रंग कहते हैं इंद्रधनुष वाले उस सीमा वाले प्रकाश की किरणों को ही ग्रहण करने की क्षमता रखता है किसी में वो क्षमता अतिरिक्त हो तो वो देख सकता है उस दिन वो जो ध्वनि की बात चल रही थी सूर्य वाली वो ध्वनि ऐसी है कि जो हम नहीं सुन सकते उसको अलग से यंत्रों में लिया यंत्र ले सकते थे और उसको संकुचित किया ऐसे ही कई प्राणी ध्वनि करते हैं हाथी करता है हाथी की ध्वनि बहुत दूर तक जाती है लेकिन वो ध्वनि ऐसी होती है कि हम नहीं सुन सकते यंत्रों से पकड़ में आ जाती है यंत्र ऐसे होते हैं और फिर उसको परिवर्तित कर लेते हैं उसका फॉर्मेट बदल लेते हैं तो हम भी सुन लेते हैं कि कैसी आवाज है उसको हमारे रूप में हमारे द्वारा श्रव्य बनाना पड़ता है तो ऐसे ही अलग अलग प्राणियों के नेत्रों की रचना अलग अलग होती है सुनने की अलग है सूंघने की अलग है देखने की अलग अलग है अपनी अपनी जैसी आवश्यकता परमात्मा ने बनाया उनको ये भिन्नता रहती है लेकिन है सब जगह प्रकाश आप ये नहीं समझना कि वो रात को देख लेते हैं तो बिना प्रकाश के देखते हैं ये प्रकाश वाला सिद्धांत तो सब जगह काम करेगा कौन सा प्रकाश है कौन सी लाइट है ये भिन्नता हो सकती है इसका उससे क्या समझ इससे वो क्या सिद्ध होता है कि नेत्र से प्रकाश निकल के जाता है इससे कैसे सिद्ध करेंगे वो ये तो एक अलग उदाहरण आपने दिया दीपक का वो तेज रोशनी होती है और बीच में वो काला होता है वो अलग चीज है वो हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है अग्नि तो है वहाँ पर भी अग्नि के देख है। देते हैं क्या कि अग्नि है और अग्नि के बीच का भी जो जल रही है तो जो ना मैं ऐसी हो तो इससे वो कैसे सिद्ध होता है कि नेत्र से रश्मियां निकल के जाती हैं ये कि ये इसका इससे संबंध नहीं, नहीं पता लगा तो ये कोई तर्क नहीं है ये कोई आधार ही नहीं है आपका कहना है कि दीपक में जो वो बत्ती होती है काली उसको हम देख लेते हैं इससे वो तो वहां से प्रकाश आ ही रहा है ना हमारे पास में और जो वो काला दिखता है ये जो चीजें काली दिखती हैं उसका मतलब क्या है कि वहां से प्रकाश नहीं आ रहा है हमारे पास काला रंग मतलब प्रकाश का अभाव ये जो काला रंग दिख रहा है ये किस लिए प्रकाश की किरणें तो यहां भी आ रही हैं वो प्रकाश की किरणों को ले लेते हैं जहां से प्रकाश की किरणें लौट के नहीं आ रही है वो हमारे को काला लगता है जैसे बाल वगैरह और जिस रंग को वो परावर्तित करती है वस्तु तो, वो रंग हमें दिखाई देता है कहीं हरा दिखता है कहीं लाल दिखता है कहीं सफ सफेद का मतलब है सारा प्रकाश परावर्तित हो रहा है और ये हम प्रयोग से भी देखते हैं जो काली चीज को अगर धूप में रखा जाए तो अधिक गर्म होती है सफेद हो तो कम गर्म होती है या बहुत कम होती है एकदम सफेद हो तो बहुत कम होती है वो परावर्तित कर देती है इसलिए कम गर्म होती है और काला सोख लेते हैं हम कपड़े से भी हमारे को पता लगता है गहरे रंग के कपड़े हमारे को गर्म लगते हैं गर्मी में इसलिए हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं सर्दियों में गहरे कपड़े पहनते हैं ताकि वो गर्म रहते हैं प्रकाश को अवशोषित करते हैं इत्यादि तो वो तो कोई मेरे को समझ में नहीं आ रही बात तर्कों की हाँ, समझ में तो नहीं आई इसी लेकर चांद को को लेकर चांद भी बताया कि चांद पे भी ऐसा होता है तो मुझे भी बात समझ में नहीं आई चांद पे में? चांद पे जो धब्बा दिखाई देता है वो भी सही वो धब्बा किस बात का है चांद पे नहीं ये वहाँ से कम आ रहा है, है तो सही हल्का है कम आ रहा है यहां से जाने वाली बात थोड़ी न सिद्ध होती है उससे तो है कि है आधार प्रमाण चाहिए ना उसका वो बहुत लंबी चर्चा न्याय दर्शन में आप चाहे तो सुन लेना उसमें न्याय दर्शन जब हुआ था रोजड़ वाला या पतंजलि वाला उसमें काफी चर्चाएं है चली हैं रोजड़ वाले में तो बहुत चलिए तो वो एक उसको अभी यहां इतना विस्तार से नहीं लेते हैं इतना ही रखते हैं पूछिए आचार्य जी इसमें तो बस यही सिद्धांत है कि प्रकाश व्यापक है नेत्र उसमें व्याप्त होकर रूप का ज्ञान कराता है व्यापक वाली बात तो समझ नहीं होगी नहीं प्रकाश का मतलब है कि प्रकाश नहीं प्रकाश के अंदर नेचर जो है व्याप्त हाँ। होकर रूप का ज्ञान कराता है ऐसा सत्याग्रह प्रकाश में मैंने पढ़ा आप पंक्ति बताइएगा तब तो देखेंगे बाकी जो मैंने जितनी जानकारी है वो मैंने बता दी आप पंक्ति बताएंगे फिर उस पर विचार कर लेंगे तभी विचार करेंगे ठीक है शक्तानंदन जी पहले से हाथ खड़ा करना चाहिए से पूछना चाहता ये जानकारी से वो बताएंगे ना बोल दिया उनको सत्या प्रकाश का बोल रहे हैं तो वो स्थल निकाल के बताएंगे तब विचार करेंगे उसमें ठीक है आगे चलते हैं तो प्राप्तार्थ प्रकाश लिंगात वृत्ति सिद्धि वृत्ति की सिद्धि प्राप्त अर्थ के प्रकाश रूपी लक्षण से इंद्रिय वृत्ति की सिद्धि होती है इंद्रिय वृत्ति से ही ये हो जाएगा तेज के अपसर्पण की बात को मानने की आवश्यकता नहीं है तो बोलिए फिर ये इंद्रिय वृत्ति है क्या इंद्रिय वृत्ति सबकी अलग अलग है लेकिन खासतौर से चक्षु के लिए ये वृत्ति है क्या तो उसके लिए बता रहे हैं अगला सूत्र बोलिए भाग गुणाभ्याम तत्वांतरम वृत्ति ही संबंधार्थम सरपति तो जो नेत्र से निकलने वाली रश्मियों को ही मानते हैं तो बोले रश्मियों का नेत्र का संबंध क्या है ये नेत्र ही है नेत्र का ही भाग है या नेत्र का कुछ गुण है ये प्रश्न आता है ना भाई नेत्र की से रश्मि निकल के गई ये रश्मि स्वयं नेत्र ही है कि नेत्र यहां से जाके उस वस्तु तक फैल जाता है अथवा नेत्र से कोई चीज गुण उसका होता है जो निकल के जाता है या कुछ चीज जाती है और फिर आती है ये प्रश्न होता है वहां पर है क्या कैसे जा रही है वो जो रश्मि है वो क्या है जैसे मेंढक वगैरह है मच्छर को पकड़ते हैं तो उनकी जीभ उल्टी होती है वो बाहर फेंकते हैं या और भी कई गिर और कुछ ऐसे होते हैं सरिस्प वो लिसलिसा होता है और वो दूर इतना बाहर फेंकते हैं तेजी से और चिपका करके फिर एकदम अंदर ले लेते हैं तो क्या ऐसे नेत्र वहां तक जाता है लंबा होकर के फिर आ जाता है ऐसा कुछ है वो नेत्र का ही भाग है या नेत्र का गुण है तो उसके लिए इन्होंने कहा भाग गुणाभ्याम तत्वांतरम वृत्ति है ये जो वृत्ति है ना तो नेत्र का भाग है चक्षु इंद्रिय का भाग है भाग का मतलब यू समझिए जैसे कि अग्नि हो और अग्नि में ऐसे कोई एक चिनगारी निकल करके बाहर जा रही हो वो चिनगारी अग्नि का एक भाग क्या लाएगी? एक टुकड़ा चटक्के निकला एक कोयला हमने उधर से किया एक चिंगारी समझ लीजिए बस वैसे ही उठती रहती हैं चिनगारियां जब अग्नि होती है तो उसको तो कहेंगे अग्नि का एक भाग है तो ये जो वृत्ति है ये भाग से तो तत्वांतर है यानी भाग तो नहीं है नेत्रों का भाग नहीं हो सकती ये वृत्ति है यह भाग नहीं है रश्मि के लिए और वृत्ति क्या है तो बोले भाग तो है नहीं इसका और गुणाभ्याम और भाग और गुण गुण से भी तत्वांतर ये गुण भी नहीं है नेत्र का ना तो नेत्र है उसका कोई अंश है और ना ही उसका कोई धर्म या गुण है इनसे भिन्न चीज है ये वृत्ति जिस चक्षुवृत्ति की बात कर रहे हैं ये वृत्ति इससे भिन्न है तो भाग गुणाभ्याम तत्वांतरम वृत्ति ही खासतौर से चक्षुष वृत्ति ये कैसी होती है संबंधार्थम इति ये संबंध के लिए सर्पण करती है गति करती है इंद्रिय की ऐसी ऊर्जा है शक्ति है क्रिया है वृत्ति मतलब व्यापार वो इस तरह से गति करती है कि उस आने वाले प्रकाश से उसका संबंध हो जाता है वो जुड़ जाता है उससे संबंधार्थम इति और ये जो शक्ति है इंद्रिय वृत्ति ये नेत्र में यानी गोलक में ही रहे ऐसा कोई नियम नहीं है व्यापार तो इसके बाहर भी रहता है वैसे जो वृत्ति यानी व्यापार क्रिया होती है वो द्रव्य में ही होती है हमेशा और ये सिद्धांत भी है कि क्रिया द्रव्य में ही होती है लेकिन यहां इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं अगला सूत्र बोलिए ना द्रव्य नियम तत्योगात द्रव्य में ही ये वृत्ति रहे नेत्र में ही रहे ऐसा नियम नहीं है तत्योगात कि क्रिया का क्रिया उसमें द्रव्य में रहे तभी उसको हम स्वीकार करेंगे ऐसा यहां पर नहीं है तो ये जो इंद्रिय वृत्ति है ये चक्षु के बाहर भी रहती है बाहर मतलब अंदर की तरफ यूं बाहर नहीं बाहर से तो प्रकाश आया नेत्र तक गया अब ये जो इंद्रिय वृत्ति चक्षु वृत्ति है जिससे ये ज्ञान हो रहा है वो केवल नेत्र तक ही ऐसा नहीं है ये जो गोलक दिखाई दे रहा है इस नेत्र की बात है इससे पीछे भी जो तंत्रिका तंत्र और पीछे तक जो सूचना जाती है वो सारा का सारा चक्षु इंद्रिय की वृत्ति कहलाएगी यहां से लेकर के चक्षु केंद्र तक मस्तिष्क तक पहुंचने में जो जितना व्यापार है वो चक्षु की वृत्ति ही कहलाएगी व्यापारी कहलाएगा वो होगा तंत्रिका तंत्र में वो व्यापार होगा तो द्रव्य में ही वो तंत्रिका है वो एक तरह से चक्षु का ही भाग है और गोलक से दृष्टि से देखो तो गोलक से भिन्न है वो गोलक से भिन्न है वहां पर तंत्र तो न द्रव्य नियम तथ योग इसमें कोई नियम नहीं है कि वो उसी में रहे चक्षु की वृत्ति है वो चक्षु के बाहर भी पीछे भी रहती है तब जाकर के वो ये सारा हमारे को ज्ञान करा पाती है प्रकाश नेत्र तक आएगा नेत्र से फिर पीछे जाके हमारे को ज्ञान हो जाएगा आगे ये जो इंद्रिया है वृत्ति वाली इंद्रियां हैं ये भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न होती है यहां अलग शरीर है आगे कुछ और शरीर होगा इत्यादि तो इस शरीर में तो इनका उपादान अहंकारिक इनको माना वो तो दूसरे शरीरों में जाएंगे तब भी ये अहंकारिक की रहेंगी या तो इनका उपादान कुछ बदल जाएगा इसके लिए यहां पर उत्तर दिया जाएगा बोलिए न देश अपी अन्योपादानता अस्मदाधिवत नियम देश का भेद होने पर भी देश का मतलब है यहां पर शरीर ये एक देश है मनुष्य शरीर भिन्न भिन्न शरीर का भेद होने पर यह भेद के देश भेद के होने पर भी अन्योपादानता न भिन्न उपादानता नहीं है वही उपादानता है कौन सी उपादानता अस्मदादिवत जैसे हमारे लिए हम जैसे हमारे यहां पर इंद्रिया अहंकारिक हैं ऐसे ही अन्य शरीरों में भी अहंकारिक ही हैं इंद्रिया वहां भी अहंकारिक ही हैं उपादानता भिन्न नहीं हो जाती है वहां किसी और ढंग से बनी है क्योंकि यही इंद्रियां तो वहां पर जाती हैं आतिवाहिक शरीर में सूक्ष्म शरीर के साथ साथ वो जाती है वहां नव समान ही होती है तो न देश भेदेपी अन्य उपादानता अस्मदादिवत नियम जैसा हमारे हैं ऐसा ही नियम वहां पर भी लागू होता है हो okay? गया? तो बोले फिर इन इंद्रियों को भिन्न भिन्न भूतों की प्रधानता वाला क्यों कह दिया जाता है और जगह कहा ही जाता है भिन्न भिन्न भूतों की प्रधानता में कही जाती है तो क्यों कही जाती है वो तो उसके लिए क्यों कथन होता है उसका बता रहे हैं एक सौ बोलिए निमित्त व्यपदेशात व्यपदेश निमित्त के कथन से ये जो गोलक है इसमें उस भूत की प्रधानता है इस निमित्त के कथन से तद व्यपदेश कथन हो जाता है कि इन भूतों का कथन होता है कि इसमें इस भूत की प्रधानता है चक्षु इंद्रिय है जो सूक्ष्म इंद्रिय है भले ही अहंकारिक है लेकिन वो चक्षु इंद्रिय सूक्ष्म इंद्रिय इस गोलक की सहायता से देख पाती है और इसमें जो निमित्त बनता है उसमें ये अलग अलग भूतों की प्रधानता देख रहे हैं इसलिए इनको आग्नेय या पार्थिव और इस तरह भूतों के नाम से कह दिया जाता है निमित्त के कथन से क्योंकि इनके इनका संयोजन यहां पर है इस दृष्टि से इन भूतों का कथन कर दिया जाता है वास्तव में सूक्ष्म इंद्रिया तो अहंकारिक ही है परोक्ष रूप से इन्होंने गोलकों को भूतों की प्रधानता वाला स्वीकार किया है और शरीर तो भौतिक ही है वैसे पृथ्वीभूत किया अधिकता है लेकिन उसमें भी फिर और किस भूत की अधिकता है उसके अनुसार भिन्न भिन्न विषयों का बोध होता है तो निमित्त व्यपदेश तत्व्यपदेश भूतों का कथन इसलिए होता है क्योंकि ये कार्य में सहयोग करते हैं भिन्न भिन्न भिन भूत भिन हो गया इतना अब शरीरों के बारे में भी और चर्चा चल रही है ए, कितने तरह के शरीर होते हैं भेद हम करें अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं जो स्थूल शरीर है उसके भेद तो बोलिए उष्मज अंडज जरायुज उद्भिज सांकल्पिक संसिधिकम चेति नानियमा बोले शरीरों का कोई ऐसा नियम नहीं है कि इतने ही प्रकार के होते हैं कुछ भेदियां गिना दिए उससे अलग भी हो सकते हैं तो उष्मज यानी गर्मी से जो पैदा हो जाते हैं ऊषमा से नमी से चीजें कुछ पैदा हो जाती हैं या जा नमी अधिक हो तो छोटे छोटे जीव वहां पर पैदा हो जाते हैं पसीना अधिक हो वो पत जाते हैं हालांकि कारण तो वहां भी होता ही है पर फिर भी ऐसी स्थितियों में बनते हैं उनको ऊष्म कह दिया स्वेदा जाए पसीना अधिक होता है वहां हो जाते है। दूसरे हैं दूसरे है अंडच जिमे जिसमें हमें पता लगता है कि अंडे से उत्पन्न हुए अंडा होता है पहले और फिर अंडे से वो निकलते हैं उनको कहते हैं अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले तीसरा है जरायुज जरायुज मतलब जरायु से जो उत्पन्न होते हैं जरायु मतलब थैली स्तनधारियों में बच्चे एक थैली में रहते हैं गर्भ में गर्भ के अंदर एक थैली होती है उसमें जल होता है गर्भोदय होता है उसमें बच्चा रहता है तो हमारा जन्म स्तनधारियों का ये जरायु से होता है अंडे से नहीं होता है उस जरायु से वो फटती है फिर हम जन्म लेते हैं तो उष्मज अंडज जरायुज और उद्भिज ये तो चार प्रकार बताए दो और प्रकार बता रहे हैं। सांकल्पिक और संसिद्धिकम सांकल्पिक शरीर हाँ उदभी ठीक है उद्भिज जो है मतलब उद्भिद्य जाएते फोड़ करके जो निकलते हैं जमीन को फोड़ करके जो निकलते हैं यानी वनस्पतियां भूमि को फोड़ करके जो निकलते हैं तो जरा उष्मज अंडज जरायुज और उद्भिज भूमि को फोड़ करके निकलते हैं इनको उद्भिज बोलते हैं सारी वनस्पतियां इसके अंतर्गत आ जाएंगी यह भी एक जन्म का ये भी एक शरीर है इसे पता लगता है ना वनस्पतियां भी सचिव है और उद्बीज का वो भी है कुछ जीव अंदर से जमीन से भी निकल करके आते हैं ना बारिश में कुछ कुछ ऐसे अंदर से निकल के आते हैं बहुत अंदर होते हैं वैसे तो उनकी उत्पत्ति वहां अंडे से होती है दीमक के भी पंख निकल के आते हैं ना बारिश में बाहर निकलती हैं वो खूब उड़ती हैं बहुत ज्यादा अब इसके अलावा दो शरीर और कहे सांकल्पिक और सांसिधिक अब इनके ऊपर थोड़ा विचार का रहता है अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं कि भई ये सांकल्पिक शरीर क्या है और सांसिधिक शरीर क्या है तो सांकल्पिक शरीर मतलब जो संकल्प से हो जाता है संकल्प मात्र से जो शरीर बन जाते हैं अब उसके लिए दो तरह से कुछ लोग तो कहते हैं योगी लोग बना देते हैं संकल्पिक शरीर अपने संकल्प से शरीरों को बना देते हैं वो सांकल्पिक शरीर अथवा दूसरी व्याख्या परमात्मा के संकल्प से ही जो शरीर बन जाते हैं जो मुक्ति से लौटते हैं कर्म दे केवल उनमें पिछला कर्म कारण नहीं होता परमात्मा के संकल्प से कि भाई इनको अब जन्म देना है ऐसे शरीर उस संकल्पिक शरीर संसिद्धिक मतलब जो स्वभावतः उत्पन्न हो जाते हैं जरायु जंडज नहीं होते हैं सृष्टि के प्रारंभ में जो प्राणी उत्पन्न होते हैं अमैथुनी सृष्टि होती है भूमि से ही निकलते हैं अब वो जरायु भी नहीं है वो अंडज भी नहीं है न स्वेदज है न उदभिज है उस तरह से वो तो वहां पर बनते हैं उसको कह देते हैं कि गर्भ की तरह से तो उसको कुछ सांसिधिक बोलते हैं कि भाई ये सांसिधिक शरीर हो सकते हैं जो सृष्टि के प्रारंभ में आते हैं पर ये विचार नहीं है कि भाई ये सांकल्पिक और सांसिधिक जो शरीर है उनको ठीक ठीक हम कौन सा अर्थ लें अलग अलग इसकी व्याख्या होती हैं तो इन सब को बता के कहते हैं चाहिए थी ना नियम हा इसलिए ये कोई नियम नहीं है कि एक ही तरह से सबका जन्म होगा भिने भिने तरीके से होते हैं अब आजकल भी कई तरीके नए नए आ गए हैं अब भले क्लोनिंग से हो वो हो, होता तो जरायु में ही है वो तरीके कुछ अलग अलग हो गए तरीके अलग अलग हो गए लेकिन वैसे तो वो गर्भ में ही पलता है बच्चा तो गर्भ में ही पलता है जरायु में ही पलता है प्रारंभ में भेद अलग अलग हो गया बोलिए आचार्य जी ये जो होता है, अमीबा भी सुना हो कि एक पुरानी होता है उसके अपने ही शरीर से दूसरा इसको प्रारंभ वाले में लेना चाहिए बस अपनी ऊषमा से गर्मी से उष्म जो है क्योंकि न तो अंडे से हो रहा है न जरायु से होता है न उदभिद से होता है तो इसके अतिरिक्त तो जो ऊष्म अपनी ही शक्ति सामर्थ्य से गर्मी से वो बन जाते है पहले से हाथ खड़ा करना चाहिए और माइक अपने पास बुला लिया करिए पहले से कई कारण तो है।, है उसमें अंडे होते हैं उनके उनके अंडे वहां पर दे देते हैं वो फिर लट में बन जाते हैं कीड़े बन जाते हैं तो नहीं तो बहुत हो सकते हैं ना बहुत कीड़े भी होते हैं ना उनकी अपनी संतति की प्रक्रिया चलती है हमें पता नहीं लगती है इसलिए नहीं तो होते हैं वहां पर तो ये जितने भी शरीर हैं ये कैसे हैं तो उसमें एक समानता बताई अक्षे बारवां सूत्र बोलिए सर्वेश् पृथ्वी उपादानम असाधारण्यात्व्यपदेश पूर्ववत सर्वेश् ये जो जितने शरीर हैं इस धरती पे जितने ये सब पीछे जो बताए उष्म जरायु जंडकल्पिक सांस्थिक जितने भी हैं इन सर्वेशु सब में पृथ्वी उपादान पृथ्वी ही उपादान के रूप में है जो पीछे बात आई थी ना पांच भौतिको देहा पांच भौतिक नहीं है एक भूत की पृथ्वी की प्रधानता है तो इन सब शरीरों में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है असाधारण असाधारण होने से असाधारण या तत्व उपदेश और इसका पृथ्वी का उपादन था क्यों कह रहे हैं कि पृथ्वी असाधारण रूप से है यानी विशेष रूप से है पृथ्वी तत्व विशेष रूप से है इसलिए पृथ्वी का कथन करते हैं वैसे तो बाकी तत्व भी हैं है तत्वोपदेश है पूर्ववध जैसे पहले बात रखी थी ऐसे ही यहां पर भी कथन किया गया हो गया आगे देखिए बोलिए तो न देहारंभ कश्य प्राणत्वम इंद्रिय शक्ति तत्सिद्धे है कि प्राण की चर्चा आई है पीछे भी प्राण की चर्चा आई थी उस समय आपके सामने कई बातें रखी थी वहां पर भी वायु के ही भेद सामान्य करण वृत्ति उनको कहा था इंद्रियों की ही वृत्ति करणों की सामान्य वृत्ति ही कहा था वही बात यहां पर भी कह रहे हैं न देहारंभ प्राणत्वम जो शरीर को प्रारंभ करता है उसको प्राण नहीं कहते कई बार प्राण किसे कहते हैं यूं बोलते हैं बोले जिससे शरीर चल रहा है जो शरीर का आधार है प्राण ही तो शरीर को चला रहा है तो देह का आरंभकत्व तो प्राण को कहा जाता है मूल आधार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो बोले ना देह आरंभक से प्राणत्व जो देह को प्रारंभ करता है वो प्रा... उसका प्राणत्व नहीं है वो प्राण नहीं है तो प्राण की सिद्धि कैसे होती है इंद्रिय शक्ति तत्सिद्ध है इंद्रियों की शक्ति से ही प्राण की सिद्धि हो जाती है जो इंद्रियां हैं, जो क्रियाएं करती हैं कर्मेन्द्रियां कर्मेन्द्रिया पांच हमें मुख्य दिखती हैं, पांच कार्य होते हैं लेकिन अन्य भी जो छोटे मोटे काम होते हैं आंख का बंद होना खुलना इत्यादि गिटकना उल्टी ये जो सारी चीजें हैं ये भी क्रियाएं हैं और ये कर्मेन्द्रियों के अंतर्गत ही आएंगी और इन्हीं का प्राणत्व कहा जाता है प्राण अपानुदान आदि जो दस भेद हैं इनके अपने अपने कार्य है ये क्रिया से जुड़े हुए हैं तो इनका इंद्रिय शक्तिता तत्सिद्ध है ये जितने प्राण कहे जाते हैं ये इंद्रियों की ही शक्ति है कर्म शक्तियां हैं ये इंद्रियों की शक्ति से ही इनकी सिद्धि होती है ये अलग से कुछ और चीज नहीं है ये जो प्राण हैं जो दस प्राण हैं इनके सबके अपने अपने कर्म हैं एक तरह से ये कर्मेंद्रिया ही है कर्मेंद्रियों की ही इनकी सिद्धि है मुख्य कर्मेंद्रियां अलग है और ये छोटे छोटे काम भी साथ में होते हैं तो न देहारंभ कस्य प्राणत्व इंद्रिय शक्ति तत्सिद्धे बोली प्राणों के बारे में मैंने आपको पीछे बताया था बहुत सी चीजें हैं जिनको प्राण के तो जीवनी शक्ति को भी प्राण कहते हैं श्वास प्रश्वास को प्राण कहते हैं वायु के जो दस भेद हैं उसको प्राण कहते हैं ईश्वर को भी वेदांत में प्राण शब्द से कहा गया है उपनिषद में और मुख्य तत्व को भी प्राण कहते हैं आधार तत्व जो होता है इसका तो प्राण ये है इस फैक्ट्री का तो प्राण ये है आधार जो मूल तत्व तो होता है नींव जो होती है उसको भी प्राण कहते हैं इंद्रियों को भी प्राण कहते हैं और एक सोलह कलाएं होती हैं उनमें भी एक प्राण है परमात्मा की ओर से जो सोलह कलाएं बताई जाती हैं उन सोलह कलाओं में भी एक प्राण है और इसको महर्षि दयानंद ने भी लिखा है आर्याभिविनय के अंदर तो उसमें ईक्षण के बाद में दूसरा जो कला बताई वो प्राण बताई है और भी है आकाशवायु आदि और बहुत इंद्रिया जल ये सब भी वहां पर सोलह कलाओं का वर्णन है और उन सोलह कलाओं में एक कला प्राण भी लिखी हुई है वो भी एक प्राण के शब्द से कही जाती है एक तरह से ये परमात्मा की शक्ति हुई और एक आत्मा की भी सामर्थ को भी प्राण के रूप में कहा जाता है तो इस तरह बहुत रूप में प्राण का प्रयोग किया जाता है बोलिए ये दस इंद्रिया और एक मन जो ग्यारह इंद्रिया है इनके अलग अलग कार्य है और जो श्वास प्रश्न का कार्य इंद्रियों के द्वारा तो नहीं होता जो आपने मत प्राण प्राणी देखो कार्य को तो आप मुख्य तो इंद्रियों से ही जोड़िए इंद्रियों को मत लाइए बीच में पहली बात जो आप ग्यारह का ले रहे हैं ना तो ज्ञानियों को तो एक तरफ कर दीजिए कर्मेन्द्रियों को लीजिए और अंदर मन उभय इंद्री है तो ठीक है उसको अलग उसको भी अलग रख दीजिए तो इन इंद्रियों की ही सामान्य वृत्ति है ये प्राण अपान उदान जो है तो श्वास प्रश्वास भी उन्हीं से चलता है आप पूछ रहे हैं कि इन पांच में से किसका काम है तो ऐसे सीधे सीधे पांच का काम में इतनी बताया जाएगा वो इन पांच कर्म इंद्रियों के ही उपभाग है ये उसी से ही सिद्ध होगा अगर उसी में आ जाता तो ये चर्चा ही नहीं चलती ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि इन पांच में से इस इंद्रिय का ये कार्य ऐसा नहीं बता सकते श्वास प्रश्वास क्या छींक आ रही है पलकें झपक रही हैं, और बहुत सारे कार्य हो रहे हैं इनको भी हम अलग अलग इंद्रियों से नहीं कह सकते लेकिन हैं ये इंद्रियां ही ये कर्म इंद्रियों के ही भाग है कर्मेन्द्रियों का ही विस्तार है लेकिन किस कर्मेन्द्रिय का है ये नहीं कहा जाता है इसकी व्याख्या वो दस प्राणों या तो पांच प्राणों के रूप में की जाती है कर्मेंद्रियों का ये, साधन उनके तो ये, फिर आएगा। ये इन सब कर्मेंद्रियों के मिलाके सामान्य कार्य है ये जो पांच जिसको आप सामान्य कार्य कह रहे हो इसका ये इसका ये, वो तो उनके विशेष कार्य हो गए और ये जो छोटी छोटी क्रियाएं हो रही हैं ये इनके सामान्य कार्य के रूप में लेकिन आएगा ये कर्मेन्द्रियों के अंतर्गत इसी को प्राण नाम से कह दिया गया उसी को इन्होंने कहा इंद्रिय शक्ति तह तत्सिद्ध है ये कर्मेन्द्रियों की शक्ति से ही प्राण शक्ति सिद्ध होती है ये जो सारे प्राण हैं एक तरह से कर्मेन्द्रियों के ही भाग हैं एक तरह से ये कर्मेन्द्रिया ही हैं उससे हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही हैं तरह तरह की उपनिषद पिछली बार भी आपने पूछा था यह या और किसी ने पूछा था तो उसका उत्तर मैंने यह दिया है कि प्राण शब्द से सब जगह ये नहीं लेना है इस मूल तत्व को ध्यान रखिए नहीं तो उलसते रहेंगे प्राण के बारे में कभी समाधान नहीं होगा पहली बात यह कि प्राण शब्द अनेक तत्वों के लिए बोला जाता है कहीं किसी के लिए कहीं किसी के लिए कहीं किसी के लिए अभी जो मैंने गिनाई ये सात आठ चीजें वो इसीलिए गिनाई थी उस दिन भी गिनाई थी कुछ चीजें तो वहां जो आप कथानक कह रहे हैं वहां प्राण तो वो तो आत्मा हो गई कि इंद्रिया निकल करके गई तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और प्राण निकलने लगे तो इंद्रिया भी भागने लगी बेचैन हो गए ये वो चेतन तत्व आत्मा के लिए है वो तो प्राण का ये अर्थ आत्मा भी होता है यहां जो प्राण इंद्रिय शक्ति कहा जा रहा है वही अर्थ हम सब जगह घटाएंगे कभी नहीं घटेगा उलझे हुए रहेंगे कभी नहीं समाधान होगा हमें हमेशा ध्यान रखना है कि यहां प्राण शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है यहां जो शरीर में विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं उसके लिए प्राण शब्द है और ये इंद्रियों की ही शक्ति है ये कर्म इंद्रियों का ही भाग है वायु के द्वारा ही क्रियाएं हो रही हैं वायु के दस भेद हैं उसमें क्रियाएं हो रही हैं कर्म जुड़ा हुआ है इन प्राणों के साथ तो और वो जो प्राण है वो तो आत्मा है और कहीं प्राण परमात्मा भी है तो अलग अलग अर्थ है तो न देहारम्भ कश्य प्राणत्वम इंद्रिय शक्ति तस् तत्सिधे ठीक है।, है इतना ही है रखते हैं पूछना है आपको बोलिए सूक्ष्म शरीर शरीर गति करता है उसमें भी मन खास तौर से मन के लिए कहा जाता है सूक्ष्म शरीर तो जीवात्मा, है फिर प्राण होता है। तो के साथ जीवात्मा आई है तो प्राण प्रकट हुआ मतलब जीवन आया यहाँ प्राण के वहां अलग अलग अर्थ होंगे श्वास चलता है आत्मा के आने पर श्वास चलता है जीवन आता है ठीक है भिन्न भिन्न जगह अलग अलग अर्थ रहेंगे प्रण सर विवाद हो